निविदा कव्यताया। इमा प्रजा अजनयत तनुनाम सपूर्वयादताया आयुमा देवा विवस्वताचाद्यामस्म धारय द्रविणोदा सह उस परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता ईश्वर ने पूर्वया पहले की अर्थात सनातन अनादि निविदा निश्चयात्मक ज्ञान ज्ञान से वेद के माध्यम से वेदवाणी के माध्यम से कव्यताया कव्यताया कवित्व के सामर्थ्य से युक्त होकर के आयो हो इस प्रकृति से सनातन कारण से इमा प्रजाह इन प्रजाओं को मनुष्यादि को तनु नाम अजनयन मननशील मनुष्यों की सनिधि में इनके सामने प्रकट किया है या उत्पन्न किया इनको विवस्वता चक्षषा और सूर्य के समान तीव्र दृष्टि से प्रकाशशील सामर्थ्य से द्याम अपश्च द्युलोक जल आदि की रचना की है उस अग्निम द्रविणोदान समन संपत्ति देने वाले ज्ञान स्वरूप ईश्वर को देवाह धारायण विद्वान लोग धारण करते हैं जानते रहते हैं ईश्वर ने किन किन गुणों के आधार पर क्या क्या कार्य किए हैं इसका संकेत किया है पहली सामर्थ है उसकी पूर्वया निविदा कव्यता पूर्वया का मतलब है यहाँ पहले से जो चली आ रही है उसकी निविदा वेदवाणी वाणी निश्चयात्मक वाणी और कव्यता काव्य करने की सामर्थ्य से जो युक्त है जिसके आधार पर काव्यों की रचना की जाती है या की जा सकती है क्रांति दर्शन कवि कहते हैं कवि क्रांति दृष्टा किसी भी पदार्थ में से जो अपेक्षित गुण होते हैं लाभकारी गुण सुख को देने वाले जो गुण होते हैं सुखकारी जो गुण होते हैं उनको उसमें से जो देख लेता है वो कवि होता है कांतदर्शी किसी भी रहस्य को अर्थात दूसरे शब्दों में कहें किसी के भी रहस्य को जो समझ जाता है उसको कवि कहते हैं साधारण लोग भी हर चीज को देखते हैं आंखों से लेकिन उनके अंदर जो विशेषता होती है उनको वो देख नहीं पाते कभी भी उसी पदार्थ को देखता है लेकिन उसके बारे में वो बहुत कुछ वर्णन कर देता है तो वर्णन जो कर रहा होता है उसकी सामान्य अवस्था नहीं होती है विशेष अवस्था होती है आप रास्ते में चलते जाएंगे तो चलते चलते आपको पूरे रास्ते घास दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखेगा लेकिन आपके साथ कोई बैठ जाए साथ में तो वो क्या देख के आएगा उसको सोना चांदी दिखते जाएंगे पूरे रास्ते किसी भवन को आप देखने जाएंगे जो पुराने भवन है तो आपको केवल ईंट पत्थर दिखाई देंगे और कोई ऐतिहासिक व्यक्ति चला जाएगा उसमें तो उसको क्या दिखेगा उसको हड़प्पा दिखेगा वहां पर नागी, नागी, नागी क्या है हाँ वो सारी चीजें उसको दिखेगी ऐसे तो ही हर किसी भी चीज को देखने के लिए एक दृष्टि विशेष होती है व्यक्ति में से उसके अंदर जो छिपे हुए रहस्य हैं उसको वो जान लेता है तो जैसे ये आविष्कारक या वैज्ञानिक लोग हैं या वैद्य आदि जो हैं इन सामान्य चीजों को देख करके उनमें से अंदर क्या छिपा हुआ है छिपा का मतलब जो हमारे लिए सुखद है वस्तु उसमें कोई ऐसा गुण है जो हमारे लिए सुखकारी है वहाँ पर तो उसको वो ढूंढ लेता है तो ऐसे ही व्यवहार में व्यक्तियों को देख करके अन्य चीजों को देख करके क्रियाकलाप को किसी भी स्थान को देख करके जो व्यक्ति ऐसे सुखकारी गुणों को ढूंढ लेता है वो कभी कहलाता है तो ऐसे ही क्या किया था ईश्वर ने भी यही काम किया अपने आप में जो प्रकृति है वो कैसी रहती है ढेर की तरह पड़ी हुई रहती है जीवात्मा तो उसको पत्थर की तरह देखेगा उसको जीवात्मा के लिए पत्थर है और कुछ नहीं है वो लेकिन ईश्वर ने उनमें से क्या किया सारा ढूंढ करके ये संसार निकाल दिया तो उसको वो दिखता है तभी तो ना कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। इस कारण से वो कवि है और उसी को उसने वेदों के माध्यम से सारा प्रकट भी कर दिया क्या क्या इसके अंदर होते हैं ऐसे जीवों के जो गुण होते हैं सृष्टि में प्रकृति के जितने गुण थे ये संसार जो चलता है इसके क्या क्या गुण हैं अर्थात क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारा कुछ उसने ईश्वर ने प्रकट कर दिया वेदों के रूप में तो इस कारण से उसका जो वो कथन है वो कविता है और कविता करने के लिए उसके अंदर वही सामर्थ्य है इसलिए वो कवि भी है तो उस कवित्व तो शक्ति से संपन्न हो करके और उसका जो गुण बताया उसका जो कवित्व तो है वो उसका आधार क्या है एक निश्चयात्मक वाणी है हम अभी जो कोई पुस्तक लिखेंगे या अभी जो कुछ हम बोल रहे हैं इसी को दोबारे यदि हम सुनने लगे या देखने लगे तो कई निकल जाएगी भूल इसमें जितने संस्करण पुस्तक के निकलते हैं उतने उसमें संशोधन होते हैं और एक भी ऐसा संशोधन नहीं है अंतिम जिसके अगले बारे में कोई भूल नहीं निकलेगी पुस्तक में ऐसा हो ही नहीं सकता है कुछ न कुछ रहेगा ही उसमें ऐसे जो कुछ हम बोल रहे हैं तो बोलने में कोई भूल नहीं हुई है घंटे भर में भी ना होवे ऐसा नहीं हो सकता है निश्चय से उसमें रहता है पर बोलते समय पता नहीं चलता है वो क्या भूल हो गई पर ऐसा नहीं होगा कोई भी प्रवचन जिसमें कि एक भी शब्द नहीं भूल हुई हो तो हम जितना भी बोलते हैं लिखते हैं सारा का सारा क्या होता है वो भूल युक्त होता है अनित्य होता है बदलना पड़ता है हमको लेकिन ईश्वर ने जो ये लिख रखा है इसका जो पद है क्रम है स्वर है वर्णों का जो क्रम है ये सारा का सारा वही रहेगा इसमें कहीं भी इधर उधर कितने संस्करण वेद के निकलेंगे प्रत्येक सृष्टि में एक संस्करण होता है और कितनी सृष्टियां होंगी हुई है सारे अलग अलग संस्करण निकलते हैं इसके पर वो कभी भी दूसरे संस्करण में कुछ नहीं बढ़ाता एक ही तरह का निकलता जाएगा वो जैसे पिछली सृष्टि में वेद थे ऐसे इसमें भी हैं, ऐसे अगले में भी रहेंगे अग्नि मीडे पुरोहितम का जो क्रम है वो कभी नहीं बदलेगा तो इस कारण से क्या है ये नित्य है सनातन है पूर्व से ही चला आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा तो निश्चयात्मक वस्तुओं के आधार पर हमारा जीवन चलता है अनित्य चीजें नीति पर चलती है और नित्य वस्तुओं की सफलता अनित्य रूप में होती है केवल नीति ही नीति रहे रहे तो भी काम नहीं चलेगा क्योंकि जो करना होता है क्रिया जो होती है वो हर्ष में अनित्य में ही होगी नित्य में क्रिया कुछ नहीं करती है प्रकृति के जो अंतिम परमाणु है उसमें कुछ नहीं होगा लेकिन उसके जो ढेर हैं उसमें सब कुछ होता रहेगा उसको उखाड़ पछाड़ इधर उधर उलट पुलट सारा ढेरों में होता है तो वो ढेर अनित्य होता है हर समय ऐसी जो जितना रचना है संसार की इसी के अंदर क्रिया हर समय होती है ईश्वर के जो बताते है ना तीन भाग है खाली वहां पर कुछ नहीं होता है कोई काम नहीं होता है सारे के सारे काम कहा होते हैं जहां तक प्रकृति है जितने में प्रकृति है केवल उतने में काम होते हैं और कोई काम नहीं होते बाहर क्योंकि बाकी जगह वो करेगा तो करेगा क्या उसका कुछ हो ही नहीं पाएगा ना उसमें नीतियों को ही परिवर्तित कर सकते हैं आप नीतियों में क्या करेंगे परिवर्तन तो इस कारण से नित्य का भी जो प्रकट होता है या गुण जितने होते हैं वो अनित्य रूप में प्रकट होते हैं और रचना जितनी होती है वो संबंध युक्त अभी अभी पदार्थों में होता है तो लेकिन आधार हर समय नित्य रहेंगे आधार यदि अनित्य हो गया तो वस्तु तो समाप्त हो जाएगी फिर नहीं रहेगी इस कारण से आधार हर समय नित्य होता है तो ज्ञान का भी आधार नित्य ही रहेगा ईश्वर के ज्ञान कर्म जो होते हैं वो सभी नित्य ही होते हैं उसका स्वरूप भी नित्य होता है तो वही बता रहे हैं कि पूर्वया निविदा कव्यता पहले से जो नित्य रूप में वर्तमान है और निश्चयात्मक है वो भी निविद निश्चय रूप में बोलने योग्य है उसके खंडन नहीं होगा काट नहीं होगा इस रूप में जो बोलने योग्य है उसके आधार से आयोह आयु का मतलब यहां पर है प्रकृति जिससे प्रजा अजन्यन इन प्रजाओं को उत्पन को उत्पन्न हुए पदार्थों या मनुष्यों को भी ले सकते हैं उत्पन्न किया है तो वेद आदि के आधार पर यानी वेद के अंदर जो ज्ञान दिए हुए हैं उस ज्ञान के ही उसी ज्ञान के आश्रय से उसने प्रकृति को लेकर के इस संसार की रचना की है तो अब इसमें यह हो जाएगा हमारे सामने उसने वेद के रूप में वही ज्ञान दिया जिस ज्ञान का उपयोग सृष्टि के अंदर कर रखा है तो इससे क्या होगा अब उस ज्ञान के आधार पर हम सृष्टि का उपयोग कर सकते हैं उसके ज्ञान में और सृष्टि के स्वभाव में अगर अंतर होता तो यहाँ हम उसके आधार पर कुछ करते तो हमको परिणाम नहीं आता यह। लेकिन अब इसमें परिणाम आ सकता है अर्थात वेद के आधार पर हम सृष्टि के पदार्थों का उपयोग करते हैं तो उसमें जो परिणाम लिखा है वो आएगा सृष्टि के पदार्थों में वेद के आधार पर अगर हम कोई कार्य करते हैं खोज करते हैं तो वो निश्चय से वो परिणाम आएंगे आता है इसी कारण से सृष्टि और वेद का आपस में संबंध भी है प्रामाणिकता भी इसी कारण से है ईश्वर की सिद्धि सृष्टि से होती है और सृष्टि की सिद्धि ईश्वर से होती है ईश्वर की सिद्धि वेदों से होती है और वेदों की सिद्धि प्रामाणिकता ईश्वर से होती है एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं वेद ईश्वर को सिद्ध कर देगा और ईश्वर वेद को सिद्ध करेगा व्यास वास वाला है आपको याद ईश्वर और वेदयो अनादिकृत संबंध है ना ऐसा कुछ है उसमें भाव एक ईश्वर ऐश्वर्यो ऐश्वर्यातिशयोह अनादि संबंध ईश्वर में और जो उसका अतिशय ऐश्वर्य है इनके साथ दोनों का क्या है परस्पर संबंध है यानी इस ऐश्वर्य से उस ईश्वर की सिद्धि होती है और उस ईश्वर से इस ऐश्वर्य की सिद्धि होती है जैसे कि पिता से पुत्र की सिद्धि होगी जब तक तो कोई पुत्र नहीं हुआ है तो वो पिता कैसे कहलाएगा नहीं कहला सकता है और यदि वो पिता कहला रहा है तो इसका मतलब कोई न कोई पुत्र उसका वही है तो बिना पुत्र यानी पुत्र से पिता की सिद्धि होती है और पिता से पुत्र की सिद्धि होती है तो पिता पुत्र में जैसे दोनों में अविनाभाव संबंध है एक तरह से एक दूसरे को एक दूसरे साथ सिद्ध करने वाले होते हैं वैसे वेद से ईश्वर की सिद्धि हो जाती है ईश्वर से वेद की हो जाती है यानी वेदों के अंदर जो कुछ वर्णन है वो एक सर्वज ही कर सकता है ऐसा वर्णन दूसरा कोई नहीं कर सकता है वेदों में इतना अधिक ज्ञान है वो सारे ज्ञानों का मतलब एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है उपदेष्टा जितने विषयों का वर्णन है उसके अंदर एक व्यक्ति हो नहीं पाएगा इतना ज्ञान वाला नहीं हो सकता है किसी सर्वज्ञ का ही हो सकता है और इसमें जो जो लिखा है वो सब ठीक होता है ऐसे ही होता है तो इस कारण से अब वेद ईश्वर को बता देता है और ईश्वर ने यानी सर्वज्ञ ने इस वेद का किया है अभिव्यक्ति इसको किया है या इसकी रचना की है वो इसीलिए की है उसने क्योंकि दूसरा नहीं कर सकता इतना ज्ञान विज्ञान से युक्त पुस्तक कोई नहीं बना सकता है अन्य संप्रदायों की पुस्तकों को भी कहा जाता है ना यही ये ईश्वर ने दिया है ईश्वर की रचना ये भी है तो दोनों में अवंतर यहीं से आएगा उनकी पुस्तकों में जो लिखा हुआ होता है उसमें ईश्वर का ही वर्णन गड़बड़ होता है जिस ईश्वर के प्रतिपादक वो होते हैं ना उनके शास्त्र वो ईश्वर के गुण कर मिलते ही नहीं उससे जैसा सर्वज्ञ होना चाहिए सर्वशक्तिमान होना चाहिए निर्वाध होना चाहिए ऐसा उसका होता ही नहीं ईश्वर बाइबिल का ईश्वर ले लो कुरान का ईश्वर ले लो पुराण का ईश्वर ले लो किसी का ले लो वो संसार के साथ उसकी करो तुलना तो वो ही नहीं होगा लेकिन उसमें जो काम दिखाए है ना ईश्वर के कुरान के अंदर ईश्वर के काम भी तो दिखा रखे हैं ना क्या क्या किया उसने वो ईश्वर के अनुकूल नहीं है जैसे कि है उसके सामने सैतान ने मनुष्यों को बहका दिया और वो कुछ नहीं कहा उसको ईश्वर के सामने ही बहका दिया ना उसको और वो कुछ नहीं बोल पाया इसको मनुष्यों को तो भगा दिया वहां से और उसको कोई दंड नहीं दिया दियातान को कोई दंड नहीं दिया उसने कुछ कहा ही नहीं और उसके सामने ही बिगाड़ता रहा तो अब ये उसकी क्या निकलती है इससे से दब गया ना वो और उसने जो बहका दिया है इसको तो उसमें क्या हुआ वो नहीं कर पाया ना प्रबंध उसका अगर उसको पहले से पता हुआ था कि मेरे आदमी कोई बिगाड़ देता तो वो प्रबंध कर सकता था या नहीं तो नहीं कर पाया तो इसका मतलब उसका पता था या नहीं था उसको नहीं होगा ना पता पता हो तो सामर्थ नहीं था और सामर्थ मान लो तो पता नहीं था क्योंकि काम तो बिगड़ गया उसका तो बिगाड़ने के बाद भी अब वो संभाल नहीं पाया फिर भी मान लो उसने बिगाड़ दिया तो ये समझा तो सकता था ना व्यक्तियों को उल्टे इसको बगा दिया वहां से तो उसका मतलब हुआ वो समझ भी नहीं सकते थे क्यों नहीं समझ सकते थे जिसने बिगाड़ा था ना उसको ये कुछ कह नहीं सकता था और वो उसके पास वो चले जाते तो उसके सामने तो ये कुछ कह नहीं सकता था उसको तो वो समझा ही नहीं सकता था मूल बात तो यही होगी तो अब ईश्वर का ऐश्वर्य बचा क्या उसे तो रहा नहीं हो गया और व्यक्ति को भी नहीं समझा पाया उसकी बुद्धि नहीं बदल पाई दुष्ट को तो बदला नहीं एक जो था, वो अपने आप जिसको बनाया था उसको ही नहीं संभाल पाया तो ऐसे ईश्वर के गुणकर्म तो ऐसे नहीं हुआ करते हैं ना अब इससे क्या होगा कि उसके जो विरोधी दूसरे होंगे होते जाएंगे यानी कि वो शैतान जो है वो तो बिगाड़ता ही रहेगा ना पूरे समय तक बिगाड़ेगा और वो रोता रहेगा बैठा रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा उसके विरुद्ध काम करता रहेगा वो तो इस तरह से कुरान का वर्णन है ईश्वर के बारे में शैतान जी को, शैतान को भी दे नहीं देता है उसको कोई भी धान नहीं है उसके लिए हाँ उसको कुछ नहीं कहता है वो कभी कुछ नहीं हाँ पहली बात यही है कि उसको ये तो अपना आदमी था ना ये तो इसको दंड दिया जबकि दंड उसको देना चाहिए था और दूसरी बात है उसके बाद भी उसको कुछ नहीं कहता है निकालना तो निकाल दिया इसको ये अन्याय हो जाता है क्योंकि जो दोषी व्यक्ति उससे समर्थ व्यक्ति आगे आपके सामने तो पहले अधिक मतलब न्या, न्याय तो ये होगा उसको करो दंडित उसको ना करके आप दूसरे को दंडित कर रहे हैं तो न्याय ही नहीं होता है अन्यायकारी हो जाएगा ऐसा न्याय समर्थ व्यक्ति कभी नहीं करता है तो इससे हो गया वो असमर्थ है अल्पज्ञ है वो अल्पशक्तिमान है सर नहीं है अपने कार्य में भी बाधित होता है ईश्वर इस इसका स्वरूप ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी और दूसरी बात है कि उसने रचना जो कर रखी थी इस फल इस पेड़ का फल नहीं खाना है इसको और उसने खा लिया है जाकर के वो तो बचा के क्यों रखा था किसके लिए रखा था तो अब इससे ये होता है ना कि वो बचा के रखता है अपने लिए उसका स्वार्थ होता है ईश्वर में ये चीज नहीं होती है वो अपने लिए कोई रचना नहीं करता है कभी क्योंकि वो स्वयं समर्थ होता है संपन्न होता है वो उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है तो ये ईश्वर के गुणों से वैदिक ईश्वर ऐसा नहीं है तो वैदिक ईश्वर से ये विरोध नहीं आता है कभी भी इसलिए उसके मतलब उसी ईश्वर में ही दोष उसमें कर दिए उसी की पुस्तक ने उसी को दोष सिद्ध कर देता है और किसी से तो नहीं लगा सकते ना हम उस पर आपत्ति पर ये कुरान के ही आधार पर उस पे आपत्ति आती है यही याद बाइबिल का है उसमें तो है कि उससे लड़ा जाकर उसने पटक दिया ईश्वर को हाँ हाँ एक जगह लड़ा है किसी के साथ मूसा या किसी के साथ ईश्वर तो पटक दिया उसने फिर चुपचाप भागा वहां से वो हाँ ऐसे करके वर्णन उसमें आता है अब ये दोस्त तो उसी की उसी से होती है सिद्ध और रचना आदि के बारे में है कि रचना मान लो देखो उसने किया था सृष्टि की रचना सात दिन में ही कर दी है दोनों ने अब तो इसमें आता है कि वो जो फल आदि पहले से बना रखे थे वो क्या था क्या वो रचना नहीं है क्या ये रचना अलग है वो रचना अलग है और इन लोगों में दूसरी बात है ही पूरे प्रजाओं को समान अधिकार नहीं है पुरुषों को तो अधिकार है महिलाओं को नहीं है को तो हाँ मतलब तो उसको अधिकार नहीं दिया है तो अपने ही बे बाप बेटी पुता जो पिता होता है अपनी पुत्र पुत्री के साथ ऐसा थोड़ी करता है पुत्र को तो सारा अधिकार दे दे पुत्री को कुछ भी नहीं दे ऐसा कौन करेगा और सच तो ये की आत्माएं तो सब समान होती है ना ईश्वर तो आत्मा के आधार पर करेगा अपना सारा विवाह शरीर के आधार पर थोड़े करेगा तो इसकी तो आत्मा ही अलग होती है दोनों की वैसे ही है और बाकी रही ये जो पुराण कुरान ये वाले हैं सब ये सारा का सारा कहीं वहीं का वहीं बैठा रहता है बीच बीच में घूमने आता है यहाँ पर है बाकी सालों पर वहीं रहता है वो अब यहाँ क्या हो रहा है उसका कुछ पता नहीं बाकी दिनों तक बहुत जब सारा बिगाड़ होता है तो पिट आता है फिर यहाँ और लुट पीट के फिर जाता है यहाँ पिटाई भी तो होती है ना अवतारों की पिटाई हुई है नहीं होती है पिटाई उनकी भी खूब होती है पीट के बेचारा चला जाता है फिर बाकी समय फिर वही का वही है तो ये दोस्त किसने लगा रखे हैं उन्हीं की पुस्तकों में है ना तो अब ये क्या है अपने ही ईश्वर को बदनाम इन्होंने नहीं कर पाया मतलब उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाया तो इसी से होता है कि कोई भी अपना जो लेखक होगा ईश्वर अपना कैसे लिखेगा ऐसा ऐसा नहीं जान दे सकता है ना उल्टा पुल्टा अपने विरुद्ध जान नहीं देगा वो तो इसी से हो जाता है कि ये उसकी रचना नहीं है इन शास्त्रों से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है तो ईश्वर जब ये शास्त्री सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर कैसे सिद्ध होगा और जिस ईश्वर को कह रहे हैं कि ये सर्वशक्तिमान है उसकी सर्वशक्ति नहीं कर पा रहे हैं सिद्ध हर जगह उसका अल्पशक्तिमान ही होता है जितने भी ईश्वर हैं एक तो सभी सर्वव्यापक नहीं माना एक देश विशेष में मान लिया तो अब उसमें होगा उसको सारा कुछ पता ही नहीं होगा इसी कारण से आना जाना भी पड़ता है और इन लोगों ने और भी लगा दिया कि इससे पूछ गवाह रहेंगे सारे सभी के कुरान वाले के भी बाइबल वाले ईश्वर के भी गवाह चलते हैं अकेला नहीं है कुछ कहने लाए किसी को और आजकल दोनों गायब हैं गवाह तो किसी का नहीं बचा ना अब तो अभी जो कुछ इतने सारे लोग कर रहे हैं इसको कौन देखेगा मर गए ना वो तो चले गए अब तो है नहीं गवाह उनका नहीं है ना अब तो कोई नहीं है ना उनको तो मोहम्मद साहब कह देगा या ईसा मसीह गवाह देगा तो ये लोग देख करके दे जिसको देखेंगे उसी की तो गवा देंगे ना जिसको देख ही नहीं पा रहे हैं उसका कैसे देंगे और ये लोग कह के नहीं गए जैसे ईश्वर ने तो कह दिया था कि मेरे बारे में इनसे पूछ लेना यानी मेरी साक्षी ये हैं, और ये लोग अपना लिखित किसी को देके नहीं, नहीं गए कि मेरे बाद ये देखेंगे तो अब कौन किसकी मानेंगे अब क्या होगा वो तो अप्रमाणिक हो गया ना फिर अगर उनको कहना होता है इन पर विश्वास होता तो लिख के जाते कि मेरे बात ये करेगा लेकिन विश्वास लिख के गए नहीं वो तो अब ये तो इनकी बात हो जाएगी ना ये तो और इनको वो मानते नहीं है प्रमाण यानी अब कोई भी मेहम्मद की बात करेगा ईसा मसीह की उसकी करेगा ईश्वर की तो ये लोग कहने वाले हो जाएंगे ना और ये साक्षी नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास नहीं है अधिकार द को तो चलो थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने दे दिया था अधिकार ये मेरा पैगंबर है इस पर विश्वास करना उसको तो दे दिया था लेकिन पैग उसके बाद नियुक्त नहीं किया ना और पैगंबर ने नहीं नियुक्त किया अगले को तो वो गवाह नहीं बनेगा ना तो गवाह के बदले में अब क्या होगा फिर और यदि रखो कि बिना करता है तो उसको क्यों नियुक्त किया बिना गवाह के यदि लेता है काम कर सकता था तो वहां क्यों किया गवाह नियुक्त वहां भी नहीं करना चाहिए था और वहां करता है तो यहाँ क्यों नहीं किया ऐसे अवतार वाले की होती है अवतार वाले अगर यहाँ आके ही दंड दे सकता है बिना अवतरित नहीं दे सकता है तो अब नहीं हो रहा है अब क्या करेगा अब वालों को दंड अन्याय होता रहेगा ना इसका मतलब तो वो तो देख रहा है ना फिर तो होने दो इसका मतलब अब अन्याय ही नहीं है या तो क्योंकि और अन्याय का दंड यदि अवतार होके हो सकता है तो अब या तो अन्याय नहीं है या तो फिर वो समर्थ नहीं है बार बार तो इस तरह से क्या हुआ अब उसका न्याय नहीं चलेगा आगे उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते ऐसे क्या होता है इनकी ग्रंथों से दोनों की संगति नहीं लग पाती है अपने ही ईश्वर को ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उसने भी जो भी जो ज्ञान दिया उसमें उसमें भी क्या कर दिया वो नित्य नहीं रखा शाश्वत नहीं रखा काल विशेष में डाल दिया ना उसको ये इसके लिए है इतनी काल के लिए है हाँ और की बताया, की हैं। हाँ हो जाएगा हाँ हो कर तो तो वो कर देंगे ये सारे काम है वस्तुतः ऐसे ही करते हैं इसीलिए तो नहीं अवतार तो जब है वो उसमें तो होता है नहीं वो बड़ा हो जाता है तो मरता है तब तो होता है अवतार पहले तो वैसे वो लगड़ता है अपना टट्टी सौ उसी में उसमें कोई नहीं कहता है ये सर है जितने भी बच्चे है होते हैं सारे यही करते है वो और उन्होंने भी यही किया उस समय कोई नहीं कहता है अभी ये जो मर गए ना क्या नाम है साईं बाबा उसके लिए लिख रखा इन्होंने अगला जन्म इसमें होगा मरने से पहले लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक किसी को नहीं कर पा रहे हैं कि ये है वो, वो हो, हो जाना चाहिए था ना मरने के बाद और बाकी क्या करेगा इतने दिन हो गए तो होना चाहिए था न मतलब इतने दिन हो साल भर तो हो गया लगभग साल भर से अधिक हो गया उनको मरे हुए और उसने गांव भी बता रखा है व्यक्ति भी बता रखा है इस गांव में जन्म होगा और इस व्यक्ति के घर में होगा सारा कुछ होगा और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है हाँ घर भी बता रखा है और ऐसे मतलब इन लोगों का कोई भी वो नहीं होता है बुद्धिपूर्वक कोई भी बात नहीं होती है इस वेद में ऐसा नहीं मिलेगा वेद के लिए सीधा का ये नित्य है बस सदा एक समान रहेगा तो अब इसके लिए ये हो जाएगी अब दूसरी बात है इन लोगों ने काल विशेष में किया है तो पहले वाले के लिए क्या हुआ वो लोग ऐसे निल्ले घूमते रहे ना उनको ना कुछ अता पता था क्या करना है नहीं करना है उनको पहले ज्ञान क्यों नहीं दिया इतने दिन तक क्या करते रहे अब वाले को क्यों दे दिया नियम बना दिया पहले वाले के लिए नियम क्यों नहीं बनाया वो फालतू थे क्या उस समय अच्छा था नहीं बिना जान दिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना अच्छा भी जान कम से कम तो अच्छा वाला चाहिए था ना तो जान ही नहीं दिया जब तो वो अच्छा भी कैसे करते होंगे और उनको क्यों छूट दे दी फिर नहीं तो हमारे ऊपर क्यों नियम कर दिया उनको छूट कैसे दे दी वहाय अत्याचार है वो नहीं होते थे क्या वही मतलब न्याय नहीं हो पाता है ना करता था इसका उल्लेख नहीं है प्रमाण नहीं है ना पहले वाले का प्रमाण नहीं है कुछ तो ऐसे मतलब इनमें असंगति मिलेगी हर जगह ढूंढेंगे तो वेद वाले में नहीं मिलती ऐसी संगति नहीं वो तो दे दिया है ना सत्या प्रकाश में सारी वुहा दे रखी है उस आधार पर तोले लेको कोई नहीं काट पाएगा अरबी नहीं आती थी लेकिन जो अरबी जिसको आती थी पहले उसको असिद्ध तो करो ना कि ये गलत था और इनको अरबी आ गई है इन्होंने भी तो हिंदी पढ़ के ही किया है ना जो कुछ किया है मान लोक कर दिया इन्होंने तो अब इसे इन्होंने जो सिद्ध कर दिया है ये उस उस काल में कही गई थी तो ये तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई वो बात ही नहीं रही सार्वजनिक सार्वजनिक बात सा, सा, सामूहिक लागू होगी ना समाज पर तो किसी के लिए व्यक्तिगत वो तो रोज देता है ईश्वर अपने भी आता नहीं है क्या तुम ही विश्व तो मुख ये मंत्र पड़े ना सभी को उपदेश रोज दे रहा है ईश्वर सभी काल में देता है लेकिन वो उपदेश तो व्यक्तिगत होता है ना उस उपदेश से दूसरे के ऊपर हम नहीं कुछ कर सकते वो तो आज भी देता है इस वैसे पर तब भी दिया है देगा उसको वो तो ठीक है लेकिन उसने जो उपदेश दिया वो व्यक्तिगत है वो वो व्यक्तिगत उपदेश कभी दूसरे के लिए नहीं हुआ करते वो सामाजिक नहीं बनता है सामाजिक तो होगा एक साथ दिया जाएगा जब सभी के लिए दिया जाएगा वही सार्वजनिक हो पाएगा व्यक्तिगत वाला नहीं उसने तो व्यक्ति विशेष के लिए दे दिया जब जब जो अपेक्षा होती है उस समय उसको बताते चला गया तो वो तो उसका व्यक्तिगत हो गया वो समाज के लिए बनता ही नहीं है इसलिए उसको मानने की जरूरत नहीं है वो इसमें होता है कि ईश्वर ने कह रखा है किसी को वो उसके लिए है कि जो न्याय है ना न्याय के रूप में क्षमा नहीं होता है लेकिन व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार दिया है व्यक्तिगत रूप में कर सकते हो यो असमान दृष्ट यमच वुश्म जो हमसे देश करता है उसको हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं यानी उसी को दंड देना भी जरूरी ये भी नियम नहीं है हम व्यक्तिगत अपराध किसी को कर सकते हैं क्षमा उसमें हमारी स्वतंत्रता होती है नियम हम नहीं बनाएंगे कोई दूसरा अगर राजा दंड देने लग जाए तो उसको इतना होता है कि उसको लिए रोकेंगे नहीं लेकिन मेरे निमित्त से यदि देता है तो उतना हमको रहता है कि हम चाहे बचाएंगे उसको तो इतना व्यक्तिगत अधिकार है होता है ईश्वर की ओर से तो उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग कर लिया क्षमा का होता है ना योगाभ्यास में सारा का सारा होता है और क्षमा भी तो धर्म का लक्षण है हाँ तो वो क्षमा कहाँ होता है वो वहां होता है कि जहाँ आप सहन कर सकते हैं यानी उस अवस्था में क्षमा किया जा सकता है जिसकी पूर्ति आप कर सकते हैं जिसमें आपकी पूर्ति नहीं होगी ना उस जगह आप हैं कि इसको क्षमा कराओ नहीं कराओ पर जहां आपको क्षति की पूर्ति हो जाती है किसी कारण से तो उसमें बाधित नहीं है कि क्षमा ना करे वहा करेंगे क्षतिपूर्ति है उनका अपना जो मुख्य काम था वो हो गया था, तो तो था वो उनका अपना काम नहीं है वो समाज का था व्यक्तिगत उनका काम हो चुका था काम ले लेकिन उनकी नौकरी नहीं थी ना वो वो तो अतिरिक्त समय था उनके पास मुक्ति तो का काम हो चुका था उनका अब वो कर रहे थे तो इस कारण से ठीक है या वो भी कोई जरूरी नहीं है समय मिल गया है लोगों ने दे दिया है तो कर रहे हैं हम नहीं दे रहे हैं समय तो क्या करेंगे सन्यासियों के लिए दूसरे नियम होते हैं सामान्य लोगों के लिए दूसरे नियम होते है ये भी होता है और कई जगह मतलब ऐसा होता है किसी भी अपराधी को आप पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप में कर समाज रूप में नहीं कर सकते आप उस रूप में उन्होंने नियम नहीं बना के गया कि अगर कोई किसी को मारे तो छोड़ दिया जाए उसको ऐसा नियम नहीं बनाया है ना उन्होंने व्यक्तिगत है व्यक्तिगत किसी को रहेगा कि इसको छोड़ मैं छोड़ देता हूं बस कोई राजा दंड देने लगता तो उसको मना नहीं करते वो वो उसको दे सकता था दंड पर राजा ने भी नहीं दिया उनके व्यक्तिगत जिसे उसने कहा था ना वो पकड़ के लाया था ये आपको ये जहर दिया है तो उसको उनको उसको भी छुड़वा दिया कराने नहीं। एक जो थे, उनके ला आ, वो लाया था ना तो वो भी मतलब व्यक्तिगत उनसे पूछा गया था आपको इसने किया है तो मैं दू क्या दंड उसको दंड देना चाहिए दे कि तो चोरी की है या इनको दिया है तो दूसरी गवाही लाके उनको करना चाहिए था दंडित उस पर यह नहीं बोलते कुछ भी वो राजा के हो गया वो राजा का कर्तव्य होता है कि दुष्टाचारी को दंड दे लेकिन सीधे सीधे जिसने किया है ना जिसके प्रति उसके पास इतना होता है कि वो कर भी सकता है क्षमा तो तो तो जो भी मतलब व्यक्तिगत अपना होता है ये आप यदि कर सकते हैं यानी जो बहुत आपसे दुर्बल होता है उसको आप नहीं करते हैं क्षमा क्या वहां नहीं करता है ना वहां आप नहीं करते है का। छोड़ देते हैं, हैं को है। तो है, मेरा कोई वो नहीं होने वाला है वो वहां तक कर देता है अपनी आत्मा तक करता क्षमा सामान्य लोगों को नहीं दिखता है वो आत्मा की क्षतिपूर्ति नहीं दिखती है जीवन की इसलिए उसके, तो उसके बदले वो मारता है सभी को मारने का है भी तुम्हें कोई मार रहा है तो मार डालो उसको अपने जीवन रक्षा के लिए मारने का होता है ना सभी का होता है सभी को अधिकार होता है वो इसीलिए होता है कि वो अपनी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते जिसको लगता है कि मेरे लिए जन्म भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो उसको भी क्षमा कर देता है ये ही उसका भड़प्पन होता है इतना वो कर सकता है नहीं वो नहीं छोड़ेगा हाँ ईश्वर नहीं छोड़ेगा ईश्वर तो देगा हमको इतना दे दिया है ये तुम चाहो तो छोड़ दो हमारे लिए होता है इतना तो प्राय तो हम छोड़ते ही नहीं हम ही नहीं छोड़ते हैं छोड़ने वाले वही छोड़ेगा नहीं जो समर्थ होगा सब छोड़ भी नहीं सकता है और वो भी अपने अधिकार तक सामाजिक में नहीं कर सकते आप छोड़ा नहीं सकते दूसरे ने कर दिया आप दूसरे को नहीं कर सकते छोड़ दो छोड़ना ही पड़ेगा छोड़ दो तो कह सकते हैं छोड़ना ही पड़ेगा ये नहीं करा सकते आप नहीं तो फिर वो तो अव्यवस्था सारी हो जाएगी, फिर तो कोई भी किसी को मारेगा चलेगा ही नहीं ये। तो इस ढंग से लेना चाहिए उसको तो यहाँ पर यह कहा गया कि इन सारी चीजों से नित्य चीजों से उसने और इस सृष्टि की रचना की है मुख्य बात इसमें है कि ईश्वर ने ही रचना की कलवारी जैसे बात वो अपने को विशेष रूप से जानना चाहिए इसकी अनुभूति करने है, मतलब विशेष रूप से जानने के लिए आप कोई भी चीज है ना प्रयोग करने बुद्धि कैसे बनाते हैं इसकी जैसे ये लकड़ी रखी हुई है आपकी अब इसके सामने आप बैठ जाओ और मन में करो कि ये अपने आप समय उसमें लग जाए कु में तो कितनी देर में लग जाएगी ये तो अब ये होगा ना इसमें यह हो जाएगा कि यह अपने आप नहीं होता है काम तो जहां जहां पर आपको ये लगता है कि अपने आप हो रहा है तो उनके अवयवों को अलग करके फिर देखो ये अपने आप होते हैं कि नहीं होते हैं तो वहां हो जाएगा कि नहीं होते हैं तो ऐसे ये बुद्धि सभी जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं ना बनते हुए ये अपने आप तो इनका पत्ता तोड़ के रख दो वहीं पर फिर आपको लग जाएगा कि ये अपने आप नहीं होते तो इससे अब अंत में निकल जाएगा कि इसका जो अवयव होता है वो स्वता नहीं जुड़ता है इसलिए पूरी की पूरी सृष्टि ऐसे ही अवयवी है और इसकी किसी भी के अवयव में नहीं है जुड़ने की सामर्थ इसलिए ये नहीं जुड़ेगा मिट्टी से देखो कितने बीज निकल आए वहाँ हमको भ्रांति होती है कि मिट्टी से बीज अपने आप निकल गए होंगे लेकिन उसी मिट्टी से ईंट भी तो बनती है ना एक ईंट देख रखो वहाँ वो ईंट कितने दिन में बन जाएगी और ईंट यदि नहीं बनती है मिट्टी से कारण तो वही है दोनों का उपादान बीज का भी उपादान मिट्टी से क्योंकि बीज मिट्टी से ही बना है मिट्टी से ही क्यों बनाए बीज बीज मिट्टी में मिल जाता है जो जिसमें मिल जाता है वो उसी से होता है उसका होता है वो. जो उसका नहीं होगा वो मिलेगा नहीं तो इसका मतलब मिट्टी जैसे कि बीज भी उसमें सड़ गल करके मिट्टी हो जाता है वो तो इसका मतलब मिट्टी से अलग नहीं है वो और दूसरी बात है जो बीज विकसित होंगे विकसित होने के लिए अगर मिट्टी से अलग कर दो उसको तो अब नहीं बढ़ेंगे वो तो जो कोई भी चीज़ बढ़ती है वो अपने उसी अवयव से बढ़ती है अवयव से वंचित कर दें तो वो नहीं बढ़ती है तो बीज भी बिना मिट्टी पानी के नहीं बढ़ता है तो इससे होता है कि ये उसका अभी वही है अवयव उसी से ये बढ़ रहा है अपने उपादानों से कोई बढ़ता है और मिल भी जाता है उसमें भी है होता वो नहीं होता तो जो चीज इसकी नहीं वो मिलेगी नहीं उसमें तेल को और पानी को कितना ही मिलाते वो नहीं मिलेगी दोनों नहीं मिलते हैं दूध को दूध में मिलाओ तो मिल जाएंगे यानी जो जिसमें मिल जाता है वो उसका होता है तो इस नियम के आधार पर बीज आदि सड़गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं और उसके बिना बढ़ते नहीं है तो इससे यह अनुमान होता है कि ये निकले तो उसी से हैं। और ईंट तो प्रत्यक्ष है ये ईंट मिट्टी से ही बनी है तो अब ईट तो नहीं बनती है और बीज बन जाते हैं तो अगर अपने आप बनती है तो ईंट को बनना चाहिए लेकिन ईंट क्यों नहीं बनती है बीज क्यों बन जाता है अब ये कहेंगे ना कि अपने आप बनता है तो वहाँ तो लगेगा ना ये अपने आप तो भाई ये, ये इतने, इतने जैसे इसके कहते हैं कि इतने इतने भाग दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल जाएगा मिल जाएगा तब पानी बन जाएगा पर मिल जाएगा कैसे मिल जाने पर तो ठीक है इतना भारत बोलते हैं इतना बाका यदि हो जाए, तो तो बन जाएगा। तो ये नियम पर लगा के देखो ना इतना लंबा चौड़ा यदि मिट्टी हो जाए इतने भार की हो जाए तो ईट बन जाएगी वो तो पहली बात है इतने लंबे चौड़े मिट्टी हो कैसे जाएगी हो हो जाए तब तो ठीक है लेकिन वो कैसे जाएगी हो होने के लिए भी तो कुछ चाहिए संबंध तो ये तो प्रत्यक्ष है तो जहां आपको भ्रांति होती है कि ये चीज कैसे बने तो उसी स्तर पर जा करके वहां ही देखें तो दूसरा आपको उसका विरोधी पक्ष मिल जाएगा उसी मिट्टी को अब जब करते हैं जमा तो जमा करने से ईंट का रूप लेती है ना अब वो वो बनाने वाला होता है वही पर वो सारा कुछ करने लगता है तो बनाने पर वही बन जाती है वो ईट नहीं बनाते हैं तो नहीं बनती है तो अब इससे क्या निकलेगा नियम कि बनाने पर वही मिट्टी यदि बन रही है तो जैसे ईंट बनाने से बनती वैसे बीज बनाने वाला अगर कोई होगा तो उसने भी ऐसा किया तो बन गया वो वो नहीं ईंट को हम बना लेते हैं हमको बनाना आता है ईंट बनानी आती है तो ईंट बनाते हैं बीज नहीं आता है लेकिन नियम तो वही लग रहा है ना दोनों पर लगेगा ईट बनाने से बनती है नहीं बनाने से नहीं बनती है अपने आप नहीं बन रही है बनाने पर बन रही इसका मतलब यहाँ भी बनाने वाला है तो जिसको ईंट बनानी आती वो बना लेता है हर कोई ईंट भी नहीं बना सकता आप बनाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी आपसे बनेगी नहीं ईट कितना पानी चाहिए वो आप कम दे देंगे अधिक दे देंगे वैसी वाली ईंट नहीं बनेगी आपसे जो बनाते हैं वो बना लेंगे तो ऐसे ये होगा कि जिसको बीज बनाना आता है वो बीज बना दिया जिसको ईट बनाना आता है वो ईट बना देता है अपने आप न बीज बनेंगे न ईट बनेंगे हो सकता है नष्ट हो जाएंगे ऐसे तो उसका भी काल है ना अपना सृष्टि का भी एक समय होता है धीरे धीरे जैसे शरीर में बचपन आता है पहले और फिर जवानी आती है फिर बुढ़ापा आता है तो इसको वो क्रम नहीं बदल सकता क्योंकि क्रम बदलेंगे तो भोग में अव्यवस्था हो जाएगी भोग काल व्यवस्थित नहीं हो पाएगा इसलिए क्रम नहीं बदला जा सकता है सृष्टि का क्रम बदल देते जो मुक्त लोग हैं उनके भोग काल में अव्यवस्था हो जाएगी इसलिए नहीं बदल सकता उसको भी वही तो सृष्टि में परिवर्तन हो गया ना उस सृष्टि का ही तो भाग है, तो वो नहीं, है तो नहीं हो सकता हाँ जैसे पेयज अपनी शरीर में है पहले तो काले काले बाल आते हैं और बाद में नहीं आते हैं तो अब वो बूढ़ा आदमी कहेगा क्यों नहीं आता है काला बाल वह उससे सुख का संबंध है काले वाले बाल वाले को जितना सुख होता है या दूसरे के सामने हो जितना अच्छा लगता है सफ़ेद वाला नहीं लगता है वो उसका नहीं दे सकता उतना सम्मान तो भोग से संबंध है ना इसका फिर से नया बाल आ जाता है मतलब काला तो फिर से लोग कितना उसका सम्मान करेंगे वो बढ़ जाएगा उसका वो तो भोग अव्यवस्थित हो जाएगा इसलिए वो कर्म को नहीं कर सकता इस पर ऐसे सृष्टि में शुरू से अंत तक कर देगा तो वही के वही अवस्था फिर बन जाएगी नई दूसरी अवस्था आ ही नहीं पाएगी उसका समय कब होगा वो भोग काल नहीं आ पाएगा वो पहले वाला ही घूमता रहेगा तो अगला भोग काल नहीं आएगा इस कारण से उसको रोका नहीं जा सकता है हाँ बहुत हो गया इसमें तो इस कारण से क्या होता है जहां जहां मतलब हमने कहो ये लगता है कि अपने आप बन गया ये, तो जहां भी संशय होता है उसी स्तर पर उसका निदान होगा इस तरह से उसने ईश्वर ने सारी सृष्टि उत्पन्न कर रखी है और विवस्वता चक्षसा यानी सूर्य के प्रकाश में जैसे हर चीज़ें दिखती है एकदम तो ऐसे ही ईश्वर की भी बुद्धि में सब चीज़ें दिखती है स्पष्ट ज्ञान से उसने सारी चीज़ों को देवों को पृथ्वी लो को जलादि को बनाया है और देवा विद्वान लोग उसको इस रूप में धारण करते हैं जानते हैं और जनाते हैं तो हमको भी ऐसे जानने जनाने का प्रयास करना चाहिए